मुक्ति और उसके उपाय योग की सिद्धियाँ योगाभ्यास की सिद्धि के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है जितेन्द्रियुक्त जितश्वास से योगिन मैधार्यत उपतिषंत सिद्ध यहाँ सिद्धोंोक्ता धारणागपग तौम मधान तथा गुणहेतव अहिमातेर्लघांद्रियम्युतृष्टु शक्ति प्रेरण मीशिता गुणेश संगो वसीता यमस्त वस््यति सिद्ध सौम्य अष्टोत्पत्ति कामता अनुर्मी देूरश्रवणदर्शन मनोजब काम पर प्रवेशनम स्वच्छ मृत्यु सहक्रीडादर्शन यहासलिद्धि आज्ञा प्रतिहता गति कालग्वंद परचिताद्यज्ञता प्रतिष्ठो पराजयः प्रोक्ता योगधारण सिद्ध यया धारणिया सियाबोध में श्रीमद्भागवत जितेंद्रिय स्थिरचित्त मुझ चित्त एकाग्र किए हुए योगी के पास कई सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं इन में से आठ प्रधान हैं और स्वाभाविक रूप हो मुझ में आश्रित है दस सिद्धियां गुण प्रधान अर्थात गुण के उत्कर्ष से होती है इनके अतिरिक्त पांच सिद्धियां भी पाई जाती हैं मूर्ति या शरीर की अणिमा लघिमा और महिमा ये तीन हैं। अन्य पांच है प्राप्ति पराकाम्य ईशिना वशिता और सर्व काम वसायिता ये आठ सदा ही योग की अष्ट सिद्धियाँ कही जाती है अरिमा अर्थात देह को परमाणु की तरह सूक्ष्म करने की शक्ति महिमा अर्थात देह को इच्छा दीर्घ दीर्घकाय करने की शक्ति लघिमा अर्थात देह को हल्का करने की शक्ति प्राप्ति अर्थात इंद्रियों पर संपूर्ण कर्तित्व शक्ति सांख्य दर्शन के अनुसार प्राप्ति का अर्थ है दूर की वस्तु को आसानी से निकट पाने की शक्ति जैसे उंगुली से चंद्रमा का स्पर्श करना श्रुत और दृष्ट पदार्थ के भोग का सामर्थ्य या अपनी इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा न होना यह पराकाम्य का अर्थ है ईशिता यानी सबको प्रेरणा या चलाने की शक्ति वर्षिता यानि विविध विषय भोगों में संगहीनता सभी कामनाओं की सीमा प्राप्त करना सर्व कामावसायिता कहलाती है दस गुण जन्य सिद्धियां हैं देह का छुत रहित होना दूर श्रवण दर्शन मन की गति से देह की गति काम रूप इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करना परकाया प्रवेश इच्छा मृत्यु देवताओं के साथ क्रीड़ा एवं उनका सहवास यथा संकल्प अर्थात इच्छा इच्छानुरूप प्राप्ति तथा जिसकी गति प्रतिहत न होवे ऐसी आज्ञा त्रिकालज्ञता शीतोष्णादि द्वंद्वों से अभिभूत न होना दूसरे के विचारों को जान लेना अग्नि सूर्य जल और विष आदि को स्तंभित करना और अपराजय अपराजप ये पांच भी योग साधना की सिद्धियां स्वदेश्य कही गई है दीर्घकाल तक योग साधना में रथ होने पर ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं लेकिन इन योग ऐश्वर्यों से मुक्ति का पथ अवरुद्ध हो जाता है योग की सिद्धियों के विषय में रामचंद्र द्वारा वशिष्ठ ने प्रश्न किए जाने पर वशिष्ठ देव ने उन्हें अविद्यायुक्त और तत्वज्ञानियों के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं बताया है यथा जीवन मुक्त शरीरण कथमात्मा विधाम शक्तौने दृश्यन्ते आकाशमनाधिकार योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण राम ने पूछा जीवनमुक्त शरीरयुक्त ज्ञानियों में आकाश शक्तियां क्यों नहीं दिखाई देती अनात्मवान अनात्मान मुक्त नभो विहरणादिक्रव्य मंत्र क्रियाज्ञान सत्यानोत्यव राघव योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण वशिष्ठ ने कहा हे राघव आत्मज्ञान रहित अमुक व्यक्ति भी द्रव्य मंत्र कर्म ज्ञान आदि के द्वारा आकाश आकाशगमनादि प्राप्त कर सकता है नात्मज्ञ विषय आत्मज्ञो हात्म स्वयं आत्मात्मनि सतृप्तों नीद्यामुवती योग वाशिष्ठ उपसं प्रकरण ये अविद्या के सारे विषय आत्मज्ञ से संबंधित नहीं हैं आत्मज्ञ स्वयं आत्मा ही होता है वह सदा आत्मा के द्वारा परमात्मा में परितृप्त होता है वह आकाश गमनादि अविद्या के पीछे धावित नहीं होता यस्तु सिद्धर जाला यस्तुचाभावितात्मपी सिद्धिर्जालावांचति सिद्धि साधक द्रव्य स्थान साध्यति क्रमात् जो अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा का चिंतन किए बिना ही सिद्धियों की कामना करता है वह सिद्धि साधक उपायों द्वारा उन सिद्धियों को प्राप्त करता है द्रव्य मंत्र क्रिया काल युक्त साधु सिद्धिदाह परमात्मा पदमा पद प्राप्तो नोप कुर जना जो सारे द्रव्य मंत्र क्रियाएँ काल आदि युक्तियाँ सिद्धियां प्रदान करने में सफल होती हैं वे सारी परमात्मा पद प्राप्त में किसी प्रकार की सहायता नहीं करती हैं सर्वेच्छा जाल संसातवात्मलाभोदयो ही यह सकथम सिद्धिवांछाया मग्नचित्ते न लभ्य समस्त इच्छा समूह के शांत होने पर आत्मलाभ होता है वह आत्मलाभ सिद्धि की इच्छा में मग्नचित्त में कैसे प्राप्त हो सकता है भगवान शिव ने योग की सिद्धियों के विषय में जो कहा है उसमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है अल्प निद्रा पुरीशोकमुत्र अरोगिवीन योगिन सदर्शिन स्वेदो लाला कृमश न जायते साधकस्य कलेवरम् तस्मिन् काले साधकस्य। यम मग्रह अत्यम बहुवा भुक्त योगी न्यसते ही सह अथाभ्यासवशा योगी गोचरी सिद्धिमायाक्यमचारी दूरदृष्टि तथा चूरस्रुति सूक्ष्मदृष्टि पर प्रवेशनम् विन्मूत्रेपने स्वर्ण अदृश्य तथा करणस्थातेता सर्वाणी खेचरव योगिना कुंभक सिद्ध योगी के मूत्र मल और निद्रा अत्यंत अल्प होती है योगी को शारीरिक अथवा मानसिक कोई रोग और दुख नहीं होते वह सदा संतुष्ट रहता है उसके देह में पसीना क्रीमी लार नहीं होते उसके कफ पित्त और वायु सदा सम रहते हैं और उस स्थिति में उसके आहार का कोई नियम नहीं होता उसे अल्प आहार या बिना आहार रहने से या अधिक खाने से कोई क्लेश नहीं होता महाराज रणजीत सिंह के दरबार में दक्षिण भारत से एक योगी आए थे वे चालीस दिन तक बिना कोई आहार किए श्वास प्रश्वास बिना जमीन में गढ़े रहे थे उन्होंने कहा था कि वे इस प्रकार एक वर्ष तक जमीन में आसानी से गढ़े रह सकते हैं भूकैलाश के राजाओं के महल में सुंदरवन से एक योगी को लाया गया था वे असम प्रज्ञात समाधि में स्थित थे और आहार नहीं करते थे जिस समाधि से स्वेच्छापूर्वक योगी उत्थित हो सकता है वह सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है असंप्रज्ञा समाधि में यह संभव नहीं होता योगाभ्यास के साधक को भूचारी सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात गम्य अथवा अगम्य किसी भी स्थान को जाने की क्षमता प्राप्त होती है साधक को वाक सिद्धि इच्छा गमन दूरदृष्टि दूरश्रुति और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है वह पर शरीर में भी प्रवेश कर सकता है आर्य समाज के प्रतिष्ठाता दयानंद सरस्वती योग विद्या में जिपुण थे उनका कथन था कि पृथ्वी के दो कोनों में उपस्थित योगी आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं भगवान शंकराचार्य ने योग पल से अमृतपुर के राजा अमरक के मृत शरीर में प्रवेश कर कुछ दिनों तक राज्य का भोग किया था योगी को अंतर ध्यान होने की क्षमता प्राप्त होती है ये सारी शक्तियां तथा तो खेचरी अर्थात शून्य मार्ग पर बिना किसी बाधा के आवागमन की शक्ति प्राप्त होती है